जमाने की बात है। तब धरती पर रहती थी, बड़ी ही और सी लड़की, सूरजमुखी। आसमान में में रहता था, जगमग जगमग करता, सारी दुनिया अनोखा राजकुमार, सूरज कुमार सूरजमुखी गरीब चरवाही की बेटी थी और सूरज कुमार था आसमान के राजा अंबर विशाल का बेटा पर जाने क्यों उसे सूरज बहुत अच्छी लगती थी वो ऊपर से चुप चुप कर सूरजमुखी को निहारा करता था रोज की ही तरह एक दिन सूरजमुखी पानी भरने जा रही थी। रास्ते में उसे सूरज कुमार मिला आसमान और धरती के बीच सुनहरी रस्सियों का एक पुल था उसी से वह आसमान से उतर कर आया था आसमा आज तुझको खिलाएंगे हम। सूरजमुखी सूरजमुखी, सूरजमुखी, के पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, सूरज ओ सूरज मैं सूरज कुमार हूं। तो फिर मैं क्या करू सूरजमुखी ने गुस्से में कहा सूरज कुमार सूरजमुखी, मुझे ठीक से बात करनी नहीं आती शायद तुम इसलिए नाराज हो मैं आसमान के राजा अंबर विशाल का बेटा सूरज कुमार हूँ रोज तुम्हें ऊपर से देखा करता हूँ आज मिलने की इच्छा हुई इसलिए धरती पर आ गया सुनते ही सूरजमुखी का मन संकोच से भर गया बोली माफ करना मैंने यूं ही तुमसे कड़वी बातें कह दी सूरज कुमार बोला कोई बात नहीं सूरजमुखी गलती मेरी ही थी मुझे ही तुमसे ठीक से बात करनी चाहिए थी पर क्या करूँ मुझे ठीक से बात करनी नहीं आती हंसी और बोली क्यों? इतनी देर से तरह तरह की बातें तो बना रहे हो और बातें करना क्या होता है तुम तो मुझे कोई सीधे तो नहीं जान इस पर सूरज कुमार की भी हंसी छूट गई। अब उसकी झिझक भी कुछ कम होने लगी थी बोला सूरज मुखी तुम मुझे अच्छी लगती हो क्या मैं कभी कभी तुमसे मिलने आ सकता हूँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? सूरजमुखी ने नजरें झुकाकर कहा ठीक है जब तुम्हारा मन करे आ जाया करो बैठे कहीं ठाव में आ आज पिकनिक सही ऐसे ही दिन की सदा हमको तम रही अब तो सूरज अक्सर सूरजमुखी सूरजमुखी से मिलने धरती पर आने लगा। उसकी सीधी सरल बातें को अच्छी लगतीं। सूरज सूरजमुखी, सूरज पूरी धरती पर तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की और कोई नहीं है सुनकर सूरजमुखी शर्मा सी जाती अब सूरज कुमार और सूरजमुखी ढेरों बातें करते सूरज कुमार आसमान के बारे में एक से एक मजेदार बातें बताता तो सूरज मुखी उसे धरती की सुंदरता तरह तरह के फूलों पेड़ों पहाड़ नदियों और ऋतुओं के बारे में बताती दोनों बातें करते करते जैसे कहीं खो से जाते जरा, सपनों फिर एक दिन सूरज कुमार बोला सूरज मुखी क्या तुम मुझसे विवाह करोगी सूरजमुखी ने कर हाँ कर तो बहू बनाना चाहेंगे क्यों नहीं सूरज कुमार बोला मेरे पिता तो बहुत अच्छी हैं, राजा हुए तो क्या वो मुझे बहुत प्यार करते हैं कल मैं इसी समय आऊंगा तुम्हें तो उनसे मिलवाने के लिए साथ चलूंगा उसी दिन घर जाकर सूरज कुमार ने पिता से कहा पिताजी मैं सूरजमुखी से विवाह करूंगा कौन सूरजमुखी? सूरजमुखी विशाल विशाल ने टेढ़ी करके पूछा। जब विशाल को पता चला कि धरती की बेटी है और वो भी एक गरीब चरवाही की कन्या तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया उन्होंने सूरज कुमार से तो कुछ नहीं कहा लेकिन उसके सो जाने के बाद रातों अंबर और, रात और धरती के बीच की सुनहरी रस्सी के फुल को काटने का आदेश दे दिया अगले दिन सूरज कुमार धरती पर आना चाहता था लेकिन सूरज तो बैठा बैठा मुखी ने राजकुमार की बहुत प्रतीक्षा की जब वह नहीं आया तो उसकी आंखों से भी आंसू ढुलकने लगे वो समझ गई की हो ना हो राजा अंबर विशाल ने ही सूरज कुमार को धरती पर आने से मना किया है बरसों तक सूरज कुमार और आसमान में और सूरजमुखी धरती पर यूं ही आंसू बहाते रहे न सूरज कुमार ने किसी से विवाह किया और न ही सूरजमुखी ने कहते हैं अगले जन्म में सूरज कुमार ही आसमान का सूर्य बना और सूरजमुखी बनी धरती पर सूरजमुखी का फूल सदियां कुर गईं पर दोनों को एक दूसरे के प्यार की अब भी याद आती है इसलिए तो जिधर जिधर सूरज जाता है सूरजमुखी उधर ही मुंह फेर कर उसे एक टक देखती रहती है एक दूसरे को देख उनके चेहरे पर मीठी सी मुस्कुरा हटा जाती है आसमा तू बड़ा मेहरबा आज तुझको को भी दावत खिलाएंगे हम सो आसा